भी रहता है। प्रकार में प्रकारता विषय में विषयता विषयी में विषयता अधिकरण में अधिकरणता लक्ष्य में लक्ष्यता पक्ष में पक्षता जो जिस दृष्टि से देख रहे हो उसमें उधर मठ रह जाएगा प्रकार का अर्थ विशेषण विशेषण विषय विशेषण है कि विषय है तो इसलिए विशेषणों को हम विशेषण विषय कह सकते हैं विशेषणों भी एक विशेष विषय है विशेष्य भी एक विषय है तो उसको उसको नहीं अभी हम देखते हैं कि एक हो गया ज्ञान एक हो गया व्यक्ति इसमें ज्ञान को अगर हम विषय बनाएंगे तो विषयी कौन आएगा व्याप्ति तो विषय नहीं है क्योंकि ज्ञान ही विषयी है क्योंकि ज्ञान का विषय होता है व्याप्ति का विषय या नहीं है व्याप्ति का विषय ज्ञान नहीं है ज्ञान का विषय व्याप्ति है इसलिए विषय वो स्थिति विषय ज्ञान ही होगा निर्धारण है यहाँ व्याप्ति विषय बनेगा ज्ञान का विषय इसलिए व्याप्ति में विषय ज्ञान में विषयी था निर्दिष्ट है पक्ष से धर्म धर्म अर्थात तो उसने होने वाला पदार्थ यहाँ धर्म शब्द का अर्थ जैसे कहेंगे नील वस्त्र का धर्म क्या है नील तो रूप उसका धर्म और अभी घटवत भूतलम भूतल का धर्म क्या है घट घटवत भूतलम भूतल का धर्म हो गया घट तो इसलिए धर्म कहने से आकाश में आकाशत्व है ये उसका धर्म है अगर तो जाती होगा क्या नहीं होगा हो। उसका धर्म है घट गट में घटत तो है ये इसका धर्म है यहाँ घटत तो जाती है इसलिए धर्मो तो जो जहाँ रहता है धर्म उसे अस्तित धर्मी ये सामान्य शब्द तो कहाँ धर्म क्या होगा उसी मुताबिक धर्मी कौन होगा वो तो सब अलग अलग गट में गट तो जाती में वो धर्म है धर्मो अर्थात उसमें रहने वाला धर्मी में जो रहेगा उसको धर्म कहते हैं तो जाति हो सकता है द्रव्य हो सकता है गुण हो सकता है क्रिया हो सकता है विशेष हो सकता है भाव हो सकता है कुछ भी हो सकता है भूतल में घटा भाव है हम कहीं घटा भाव बद भूतल तो भूतल का धर्म हो जाए घटाभाव पक्ष पक्ष धर्म हो गया धुमो उसमें पक्ष धर्मता रहेगा वही कह रहे पक्ष धर्म का नहीं पक्ष धर्मता का ये हम कह रहा था ना कल बताया था किस दृष्टि से हम उसको अभी देख रहे हैं अभी हम ये जो ध्रम है उसको आधे रूप से देखेंगे तो उसमें पक्ष धर्मता नहीं रहेगा उसमें अधेयता रहेगा हमारा हेतु के रूप से देखेंगे उसमें हेतुता रहेगी तो किस दृष्टि से देख रहे हैं उसके लिए हम निर्णय कर रहे हैं अभी हम उसको पक्ष का धर्म रूप से देख रहे हैं तो उसमें पक्ष धर्मता रहेगी तो ये तो तल विचार और ये नया इका यही है कि हमारा दृष्टिकोण को सूक्ष्म करने के लिए हम किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं तो ओ, उसमें कोई मतलब तो होगा जाए। हो, हो जाएगा किंतु पक्ष धर्म का ज्ञान होने से अधेवता का भी ज्ञान हो सकता है हेतुता का भी ज्ञान हो सकता है इतने सारे आ जाएंगे तो इसलिए दृष्टि को निश्चय करने के लिए ये कहा उसमें धूमो में पक्ष रहेगी हेतुता रहेगी पर्वतस्थता रहेगी इतने सारा रहेगा हमारा दृष्टि किंतु अभी पक्ष धर्मता के ऊपर है हम इसको इसी दृष्टि से देख रहे हैं तो ये विचार स्पष्ट करने के लिए और वाले में आगे देखिए वो हम लोग वहाँ गए नहीं पाए ना कर लिखा रहे हैं महानसम बनी मत धूमा ये अनुमान दे दे पर्वत नहीं दे रहे महानसम महानसम बनी मत धूमत इत्यादो यहाँ साधी कौन साध्य कौन हो जाएगा बनी दे दिया थोड़ा सही सही गिर गया वो साधियों वो कार होना चाहिए वही पदकृति में देख रहे थे ना कल साध्य साध्या वृत्ति व्याप्ति रीति परिवसनम हाँ। उसके आगे हाँ। साध्य हो गया बन्हीं तद अभावान जलह्रदादे हाँ। अभी तदवान कौन बनेगा मानस हाँ। तो तदवान जो होगा वही उसका अधिष्ठान होगा वही उधर वो दिखेगा अभी तद अभावान हो गया जल ह्रद अच्छा अभी तदवृतित्व तद पद से किसको लेंगे जलह्रद वृत्तिव जल हृदय वृत्तिव इसका विग्रह कैसे आरंभ करेंगे स वृत्तिर तस्मिन तस्वीन तदवृत्तित्व हो जाएगा उसका प्रक्रिया अभी दिखाए पहले तत्पद से किसको लेंगे जल हृदय अभी जल हृदय वृत्ति होगा कोई और उसमें जल हृदय रहेगा तो जल हृदय वृत्तित्व नौका दौ तो, तो नौका आदि क्या हो जाएगा जलह वृत्ति नौका मीन इत्यादि ये सब हो जाएंगे जलह वृत्ति उसमें आएगा जलह्रद वृत्तित्व तो और अवृत्तित्व जलह्रद अवृत्तित्व कहाँ आएगा कहते हैं प्रकृत हेतु भूते धूमे प्रकृति अर्थात प्रकरण प्रक। जिसका चल रहा है विचार के लिए जो ग्रहण किया गया उसको प्रकृत तो कहते हैं वो कौन है कहते हैं हमारा हेतु भूत जो हेतु बना हुआ है अभी वो कौन है कहते धूम प्रकृत हेतुभूते धूमे वो जलह्रद आदि वृतित्व आएगा ना जलहृद आदि अवृतित्व आएगा अवृतित्व आया ये जो जलह हुआ पहले कहा गया था कि साधो बनी तद अभाववान जल हो रहा दादी तद पद से क्या लेंगे बनी अभावन तो साध्य अभावान उसमें अवृत्तित्व हो रहा धूम में तो साध्य अभाव अवृतित्व धूमो में है <coughs> साध्य अभावद वृत्तित्व किसमें आएगा साध्य अभाव वृत्तित्व <coughs> साध्य अभाव में है अभाव वाला हो गया जलह उसमें जो रहेगा मीनादी नौकादी वो हो जाएगा साध्य अभावृत्ति और नौका में आ जाएगा साध्य अभावृत्तित्व साध्य अभाव वृत्तित्व में आ जाएगा नौका में और साध्य अभाव तो अवृत्तित्व में आएगा धूम में तो होने से धूम में इतिकृत्व ऐसे घटा करके लक्षण समन्वय धूमो में हो जाएगा <coughs> हमको पहले साध्य खोजना देखना पड़ेगा साध्य अभाव वाला कौन है वो खोजना पड़ेगा उसमें कौन रहते हैं वो देखना पड़ेगा और हेतु वहां नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप कहेंगे साध्य अभाव अवृत्तित्व अवृत्तित्व कहने के लिए आपको पहले वृत्तित्व को खोजना पड़ेगा क्योंकि अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए अगर प्रतियोगी ज्ञान नहीं है अभाव का ज्ञान नहीं होगा अब अवृत्तित्व कहते हैं तो पहले वृतित्व होना पड़ेगा कहीं तो आप दिखा दिया कहते हैं नौका में है साधे अभावृतित्व तो और धूम में वो नहीं है तद अवृतित्व अभाव ज्ञान के पहले तो प्रतियोगी ज्ञान करा देंगे फिर कहेंगे देखिए ये इसमें नहीं है इसमें है इसमें नहीं है सिद्ध करवाए उसके जो है कैसे साध्य अभाव वाला आप अनुमान बोलिए पहले कौन सा अनुमान लेंगे कहीं मान असम बनीमान धुमान ये अनुमान ले लेंगे कोई भी अनुमान आप पहले दीजिए एक अनुमान हमको खोजना पड़ेगा ना उसमें साध्य हेतु पक्ष ये देखेंगे फिर आगे देखेंगे यहाँ साध्य किसको हम बनाना चाहते हैं उसका अभाव कहाँ मिलेगा तो ये अनुमान अगर हो जाएगा तो जैसे हम कहेंगे कि जैसे समुद्र जलम मधुरम जलत्वात गंगा जलवत अभी कह देंगे तो समुद्र जलम को पक्षे बनाए मधुरत्व को साध्य बनाएंगे जलत्व को हेतु बनाएंगे गंगा जल को दृष्टांत दृष्टान्त बनाए गंगा जल में जलत्व तो रहेगा मधुरत्व रहा हमारा मधुरत्व हो गया साध्य हमको खोजना पड़ेगा कहीं एक मधुरत्व न रहे हो जाएगा साध्य अभाव वाला है जैसे हम कहेंगे बन्नी हम ले लेंगे एक स्थान बन्नी बन्नी में मधुरत्व अभाव साध्य अभाव रहेगा तो साध्य अभाव रहने से वहां जलत्व का अभाव है साध्य अभाव हो गया बन्नी, और उसमें वृत्तित्व तो बनी में वृत्तित्व तो किसका है कि नहीं तो का तो साध्य अभावि में बनित्व में वृतित्व आया और जलत्व में अवृतित्व आ जाए अब कहीं पहले एक अनुमान लेंगे साध्य खोज लेंगे साध्य अभाव कहा दिखा देंगे वहां वृतित्व किस में है अवृतित्व किस में है ये कोई भी अनुमान में ऐसे विचार होगा तो हमको दिखाना है पहले साध्य अभाव खोजना है खोज करके फिर उसमें वृत्तित्व किसका है अवृतित्व हेतु में है हेतु में अवृतित्व होना चाहिए अभी ये जो हुआ हम दिखा दिया जलत्व का हेतु बनाए हेतु में अवृत्ति तो आ गया ये ठीक ठाक है कहेंगे हेतु बन जाएगा क्योंकि समुद्र जलम मधुरम जलत्वा तो गंगा जलवात हेतु तो सत हेतु है क्योंकि इसमें व्याप्ति है कहेंगे व्याप्ति तो है किंतु आप व्याप्ति का कैसे मतलब घटता नहीं कहेंगे जो मत... समुद्र जल है उसका प्रत्यक्ष से आचमन करके देखिए जलत्व तो है कि मधुरत्व नहीं।, नहीं है तो आपका जो व्यक्ति पहले हुआ था वो व्यक्ति तो ठीक नहीं है यत्र ये जलतम तत्र मधुरत्म ये नहीं हुआ इस प्रकार की इसका विचार आ गया और चलेगा अच्छा सब अभाव वाला बनने का अभाव है अयोगोलोक में बनने का अभाव कैसे है धूम तो आपका हेतु है ना साध्य अभाव खोजना पड़ेगा इसलिए हृदय होगा नदी होगा समुद्र होगा कुपो होगा ये सब होंगे तो अनुमान हो गया महानसम बनीमत धूमां ये अनुमान का विचार हो गया ये अनुमान में हेतु कौन है धूम ये सद हेतु है, है प्रमाण हो गया आगे कहते तो इसमें लक्षण गया सद हेतु में गया आगे दिखाते हैं धूमवान बंधे हैं पर्वतो धूमवान बंधे हैं तो साध्य क्या कर रहे हैं तो बनी, बनी, तो कैसे पता चला बनी यहाँ साध्य है बनीमान कहने से बनीमान कह रहे हैं यहाँ यह वाक्य क्या है बने। तो धूमवान बंधे हैं बन्ने में क्या विरोधि है पंचमी है तो हेतु कौन है, है? बनी है।, है।, है साध्य क्या है धूमवान साध्य क्या है धूम दुम। है तो यहाँ धूमो साध्य है और बनी हेतु हो गया इस अनुमान में दिखाते हैं तभी जहाँ धूमो साध्य होगा और बनी हेतु होगा तो अभी दिखाएंगे इसमें आपका व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए यत्र यत्र बनि तत्र, hmm. hmm. okay. तत्र तत्र धूमो ऐसा घटना चाहिए घटना चाहिए यत्र यत्र बन ही तत्र धूमो ऐसा है क्या hmm. नहीं है hmm. नहीं। तो ये जो बन ही हेतु हुआ ये सद हेतु है क्या hmm तो इसमें व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए अभी दिखाएंगे व्यापति का लक्षण जाएगा नहीं तो अभी यहाँ साध्य क्या है साध्यो दुम। दुम। तो दिखाएंगे आगे लिखता है साध्यो धूमस साध्यो अभाव वाला तद तो अभाव अयोगोलोक तो, तो साध्यो अभाव वाला कौन हो गया अयोगोलोक अयोगोलोक में वृत्तित्व ये बंदी में है ना और अवृतित्व है वृत्तित्व है तो साध्य अभावत अयोगलोकनिष्ठ वृतित्व बनी में आ गया क्या आना चाहिए था हेतु व्याप्ति रहने के लिए अवृतित्व माना चाहिए था साध्य अभावत अवृतित्व आएगा तो भी कहा जाएगा कि हेतु में व्याप्ति है अभी आया नहीं क्योंकि साध्य अभाव तो वृतित्व आ गया तो इसलिए बन्ही रूपों का हेतु में साध्य अभावत अवृतित्व रहा रहा नहीं रहा साध्य अभाव तो वृत्व रह गया तो बनी हेतु में व्याप्ति रहा नहीं।, नहीं रहा तो ये दुष्ट हेतु है इसमें व्याप्ति नहीं रहा क्या दोष हुआ ये दुष्ट हेतु है इसमें व्याप्ति नहीं रहा नहीं, क्या दोष होगा जो दुष्ट हेतु है उसमें व्याप्ति रहना चाहिए क्या तभी तो व्याप्ति का लक्षण गया नहीं तो क्या दोष हुआ असंभव हुआ क्योंकि लक्ष्य था लक्ष्य में अगर लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव होगा ये बन्ही क्या व्याप्ति का लक्ष्य है बन्ही में व्याप्ति रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए लक्षण गया नहीं क्या दोष हो जाएगा लक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव होगा बनी यहाँ व्याप्ति का आश्रय है क्या लक्ष्य है क्या नहीं, नहीं है लक्ष्य नहीं है तो क्या है अलक्ष्य में लक्षण गया नहीं क्या दोष हो गया कोई दोष होगा अलक्ष्य में लक्षण गया नहीं क्या दोष होगा कोई दोष नहीं है अलक्ष्य में लक्षण जाएगा नहीं तो दोष क्यों हो जाएगा अलक्षण तो में तो जाना नहीं चाहिए तो नहीं गया अर्थात तो आप जो लक्षण बनाए हैं वो ठीक है आपका लक्षण लक्ष्य में गया धूम रूपों का हेतु में वो गया किंतु बनी रूपों का हेतु में नहीं गया अलक्ष्य में नहीं गया लक्ष्य में गया आपका लक्षण ठीक है इसके द्वारा ये दिखाए पंक्ति आगे देखिए धूमवान बनेर इत्यादि साधियो धूमस तद अभावत योग तद वृत्तिव एव बनियादो इत न अतिव्याप्ति लक्षण का अतिव्याप्ति नहीं है गया नहीं उधर अगर अलक्ष्य में चला जाता तो अतिव्याप्ति हो जाता तो अलक्ष्य में गया नहीं कोई अतिव्याप्ति नहीं है ठीक है दो अनुमान दे दिया एक महानसम बन्नीमत धूमत बन्नीमत धूमत आगे दे दिया धूमवान बनेर तो एक सद हेतु एक असद हेतु सद हेतु में व्याप्ति का लक्षण जाएगा असद हेतु में व्याप्ति का लक्षण नहीं जाएगा नहीं, नहीं।, नहीं गया इसलिए आपका लक्षण ठीक है तभी तो व्याप्ति का लक्षण क्या हो गया साध्या भाव तो अवृत्तित्व तो असद हेतु में लक्षण नहीं गया तो न्याति दे दिया तद वृत्तित्व में बनी में अवृतित्व नहीं आया वृतित्व आ गया होने से लक्षण गया नहीं गया नहीं तो न अतिव्याप्ति क्योंकि जो बनी है असद हेतु है असदेतु में लक्षण गया नहीं कोई अतिव्याप्ति नहीं है आगे परामर्श का लक्षण क्या कहा गया था व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान व्याप्ति का विचार हो गया अभी आगे पक्ष धर्म तो उसको कहते हैं व्याप्य पर्वतादि पक्ष धर्मता व्याप्य पर्वतादि पक्ष धर्मता व्याप्य पर्वतादि वृत्तिव जो व्याप्य है वो पर्वतादि में रहेगा तो हो जाएगा पर्वतादि पर्वतादिवृत्ति उसमें क्या आएगा पर्वतादि वृत्तित्व ये जो व्याप्य में पर्वतादि वृत्तिव आएगा ये ही पक्ष है पर्वतादि वृत्तिव ये पक्ष पर्वताधिवृत्ति ये पक्ष धर्म उसमें आएगा पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता ज्ञानम का नाम पक्ष धर्मता तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञाता व्याप्ति तो अभी को पता चल गया किंतु पक्ष धर्मता ज्ञानम जिसका विशेषण बनता है व्याप्ति हो कहा नाम पक्ष धर्मता इसमें पक्ष धर्मता क्या है ये अपेक्ष मणम प्रति तत्स्वरूप क्या से वो क्या का नाम हो पक्ष धर्मता तो पक्ष धर्मता स्त्रीलिंग है ना इसलिए कहा नाम हो पक्ष धर्मता स्त्रीलिंगों को कहा पक्ष धर्मता नाम हो का पक्ष धर्मता दूसरे ना स्त्रीलिंग है ये अपेक्षण प्रति ऐसे जो अपेक्षा करता है कर्त अपेक्षा करता है अपेक्ष मान तम प्रति तत्स्वरूपम निरूपती पक्ष धर्मता का स्वरूप निरूपण करते हैं क्या है पक्ष धर्मता व्याप्य से पर्वतादिवृत्ति तुम ये व्याप्य क्या चीज है आपने व्याप्ति बता दिया व्याप्य क्या है उसके लिए कहते हैं व्याप्यो नाम व्याप्श्रय व्याप्ति आश्रय में समाज कैसे कहेंगे व्याप्ति आश्रय है जिसका व्याप्त है आश्रय व्याप्ति का जो आश्रय है उसी को व्याप्य कहेंगे तो जिसमें व्याप्ति रहेगा उसी को व्याप्य कहेंगे किसमें धूमो इस में, किस में, में इसलिए वही होगा व्याप्य व्याप्ति अर्थात साहचर्य का नियम नियम धूमो को ही मानना पड़ेगा बनी को नियम नहीं है वो तो उसमें साहचर्य नहीं रहेगा सच ध एव न तो बनी व्याप्ति का आश्रय धुमादि ही है बने नहीं होगा तस्य पर्वतादि वृत्तित्व तस्य अर्थात धुमा है पर्वतादि वृत्तित्व यही पक्ष धर्मता का ये सब शब्द बहुत तो मतलब व्यवहार होंगे ये शब्द अर्थात शब्द और अर्थ का बीच में संबंधों को कहते हैं शक्ति शब्द और अर्थ जितना हम बार बार सुनेंगे उतना वो हमारा जागृत मन का ऊपर में रहेगा तब क्या होगा शब्द सुनने से अर्थ को उद्बोधन करके लाने के लिए बुद्धि को परिश्रम नहीं पड़ेगा अगर अर्थ बहुत अंदर में रहेंगे बुद्धि को हमेशा परिश्रम अधिक पड़ेगा बुद्धि थक जाएगी तो जितना बार बार सुन करके हम उसका संस्कार को एकदम जागरूक रखेंगे तो हमको कम संस्कार में चलेगा हम लोग जो उपनिषद सुनते हैं हम लोग चार घंटा सुनने से हमको कोई थकान नहीं होगा क्यों कहते हम लोग का शक्ति ज्ञान इतना है कि आप बोलते रहिए हमको शब्द का अर्थ भी बुद्धि को कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा नया नया शब्द आएगा तो बुद्धि नहीं तो थक जाएगा थोड़ा समय सुनने के बाद फिर कठिन है किसी ने कि ज्ञान योग में तो पीछे तो आधा लोग सो जाते हैं तो इसी प्रकार हो जाएगा इसलिए इसको ये इस जो अनुमान में विशेष करके जो नया नया सब शब्द आते हैं उसको थोड़ा बार बार सुन करके याद रखना वृत्ति तो धुमादेहतु आदि नाम जो इनका पर्वता आदि कहने का अर्थ है पक्ष वृतित्व पक्ष में रहना ये हो गया पक्ष धर्मता अनुमानम दिविधंग स्वार्थम परार्थम चेती अनु अनुमान दो प्रकार की है दिधे ये तब द्विविधम तबने से गोशत्री सर्जन से होकर के द्विविध हो गया दो प्रकार है स्वार्थम पराथम पदकृत्य में अथ कथम अनुमानम अनुमितकरण अनुमान क्या है पूछने से क्या उत्तर दिया गया था अनुमितीकरण अभी पूछते हैं कथम अनुमानम अनुमितकरण कथम व तस्मत अनुमितर जनि कथम वस्मत तस्मात्मात्मान से अनुमितिका जनि जनि जन्म दु से इन प्रत्यय होने से जनी हो गया तो तस्मात तस्मात तस्मात्मात्मितर तो जनि कथम कैसे होगा इति जिज्ञासम प्रति जिज्ञासम कर्तृ सम अर्थात ऐसे ज्ञातुं जो चाहता है इष्ट ज्ञान तुम इष्ट ईश्व इच्छा तू तब तू करेंगे तो इष्टवान इष्टमान इष्टमान प्रति ईष्यमाण होने से वो ना वो ईष्य मान होने से तो कर्म नहीं हो गया ना सान से मतलब यक आया ईष वो कर्म को कहेगा <laughs> इष्ट इष्टमान होगा नहीं धातु से अगर हम तबत करेंगे अगर तबत इष्टवत इष्टवान इष्टवान हो जाएगा तो तो जिज्ञासमान प्रति अर्थात इष्टवानों प्रति जो चाहता है लाघवात अनुमान विभाग मुखे नूबोधनुम विभाजते लाघवा सरल पड़ेगा इसलिए अनुमान को विभाग मुखे न दो भाग करके दिखाते हैं बु बोध़गी बोध़गी तुम इच्छु तुम इच्छु बुबोधु बोध बोध ही बोध ही अनुमान विभजते ग्रंथकार अनुमान का विभाग करते हैं क्योंकि वही बोध इच्छु बोधन करवाना चाहते हैं प्रति प्रति प्रचय जिज्ञासन प्रति विवाह करके दिखाते हैं अनुमानमति अनुमानम द्विविधम द्विविध्यम दर्शयति दो प्रकार के अनुमान क्या है कहते हैं स्वार्थम परार्थम से स्वार्थ अनुमान है कि परार्थम अनुमान है इसका अर्थ कहते हैं आगे स्वार्थम स्वानुमिति हेतु स्वा तथा ही स्वयं एव भूयो यत्र भूय दर्शन यूमस तरह महानसादो व्याति गृहीत पर्वतसमीपतस्तगते चाग्नौ सन्धिहान पर्वते धूमंग पश्य व्याति स्मरती धूमस तत्र इति तदनतर वन व्याप्य अयम् अय इति ज्ञानम उत्पद्यते सुरेरम सुर्यो दनुमीयत्र धूमस्तत्र तत्र आमिरीति महानसातो व्याक्तिमिरेत्वा परवत् समीपमृतत्त्र तत्रे शानं शुन्दनिसा पर्वतोते धूमं पश्यन् व्याक्तिस्मरति इत्यनंतरम ऋषिः अवदत् धूमवानयः परमेतत् शांतिजालो उपद्यते अयमे लिंगपरामर्श्य हैस्मा पर्व वर्ण्यमती ज्ञानप्यदेत अनुमान एक विभाग हो गया स्वां स्वाति हेतु स्वयाति का हेतु अपना तो अर्थात स्वयं उसे अनुमान कर लेता है तथा तो ही कैसे करता है दिखाते हैं तथा तो ही निदर्शन है तो इसको व्याख्यान स्वयं एवं भूयो दर्शन है न स्वयं बार बार देखा क्या देखा यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निर कहा देखा महान साधु कभी व्याप्ति ग्रहण हो गया क्योंकि बार बार देखने से नया लोग कहते हैं भूयो दर्शन व्याप्ति ग्रहण वैदांति कहेगा कि एक बार देखने से भी व्याप्ति ग्रहण हम असती बाधक अगर बाध नहीं हुआ संशय नहीं हुआ तो एक बार देखने से भू दर्शन का कोई आवश्यकता नहीं, नहीं भू दर्शन का सीमा कहाँ होगा तो कोई आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे इसलिए भूई दर्शन नहीं है वह असकृत दर्शन है ना व्याप्ति में गृहित में महान आदि कहने से ये यज्ञशाला हो सकता है अथवा गोष्ठ चतौरा जहाँ भी है चतौरा अर्थात जो गांव का चौराई वहां भी जो शाम को अग्नि जलाते हैं उसे चतौर कहते हैं गोष्ठ गोष्ठ अर्थात जहाँ गोष्ठी होता है अथवा जो अरण्य इत्यादि में पशुचारण करने वाले जो गोष्ठ उसको तो लेते हैं व्याप्तिम व्याप्ति ग्रहण करके पर्वत समीपम गत आगे पर्वत पक्ष उसके पास जाकर के तदगते च अग्नो संधिहान उसमें अग्नि है नहीं है ऐसे संदेह होने पर संधिहान कर संधिहान पर्वते धूमम पश्यन व्याप्ति में धूम को पहले देखा आगे व्याप्ति का स्मरण हुआ व्याप्ति कैसे स्मरण हो गया कहते जैसे महानस में ग्रहण किया था यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि व्याप्ति का स्मरण हो गया होने के बाद तद अभी क्या हुआ पहले पर्वत में धूम को देखा था धूमवान अयम पर्वत इस प्रकार ज्ञान था अभी उसको ज्ञान हो गया कि व्याप्ति विशिष्ट बनि व्याप्त बनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत अर्थात बन्े व्याप्ति तदवान अयम धूम तद्वान पर्वत सु बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत बन व्याप्य बन्ही व्याप्य धूम तदवान अयम पर्वत इस प्रकार की ये ज्ञान को कहेंगे परामर्श परामर्शे ज्ञान उत्पद्यते पहले धूमवान एवं पर्वत देखा व्याप्ति का स्मरण हो गया अब अभी हो गया कि बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत अयम एवं परामर्श इति उच्यते तो लिंग परामर्श लिंग परामर्श इति लिंग परामर्श परामर्श अर्थात ज्ञान विशेष कहेंगे परामृश्यते अनेरामर्श तस्मात पर्वतो इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्य थे तो ये जब बनि व्याप्य धूमवान एयम पर्वते ये ज्ञान हो जाएगा आगे फिर पर्वतो बनीमान इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा तद स्वार्थ अनु पर्वतो इति ज्ञानम ये अनुमिति तो ये अनुमिति होने से अनुमिति का जो करण होगा उसको अनुमान कह देंगे इसलिए जो लिंग परामर्श हुआ उसको अनुमान कह देंगे लिंग परामर्श हो गया बन्ही व्याप्य धूमवान एवं होता ये हो जाएगा लिंग परामर्श अच्छा पदकृत्या में स्वस्थ अर्थ अर्थ अर्थात अर्था अर्था तो प्रयोजनम यस्मात्त तो तो स्वाथम इति समास बहुग्री दिखा दिए स्वस्थ अर्थो हो यस्मात् अर्थ शब्द का अर्थ कहते हैं प्रयोजन स्व प्रयोजन जिसे होता है उसको स्वार्थ कह देंगे अथवा स्वस्मेयी इदम ये भी हो जाएगा स्वार्थम स्व प्रयोजनम अपना प्रयोजन क्या है कहते हैं स्वस्मेय प्रतिपत्ति अनुमेय का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान अनुमेय का ज्ञान होना यही स्व का प्रयोजन है तो यहां अनुमेय कौन है अनुमेय है अनुमेय शब्द का क्या अर्थ है कौन है किसका अनुमित कर रहे हैं हाँ, तो अनुमेय हो जाएगा वो जैसे उपध्यय तो ये अनुमेय अनुमेय हो गया बन्नी तो साध्य अनुमेय का अर्थ साध्य अनुमान के द्वारा जो सिद्ध कर रहे हैं वो हो जाएगा अनुमेय स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति अनुमेय से प्रतिपत्ति अनुमेय जिसका अनुमान कर रहे हैं अनुमेय एवं परार्थम इतिश्या परार्थ में भी वही समास करना है वो समान है स्वस्य अर्थ प्रयोजन वहाँ हो जाएगा परस्य अर्थ प्रयोजन यमान वो हो जाएगा परार्थ अनुमान तो यहाँ हो गया स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति वहां हो जाएगा परस्य अनुमेय प्रतिपत्ति ये दोनों समान हो जाएगी क्या से एवं बिंदी चाहिए एवं मूल में कहा था अयम एवं उच्य है अयम एवं तो इसको लिंग क्यों कहते हैं लिंग हो गया हेतु धूम तो परामर्श परामर्श लिंग विशेष ज्ञान परामृश्य अने ज्ञान अनुमेय लिंग परामर्श का है तो ये इसको लिंगो क्यों कहते, है? कहते हैं कहते हैं व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम कहते हैं तो अर्थात जो पता नहीं चलता है उसको ये ज्ञापन कराने वाला है इसलिए इसको लिंगो कहते हैं और यहां कैसे ये ज्ञापन कराता है कहते हैं व्यापति बले तो व्याप्ति बले लीनम अर्थम गमयती व्याप्ति के साथ अगर लिंग जो कहेंगे हेतु वो हेतु में अगर व्याप्ति रहेगा तो व्याप्ति का बलो आएगा हेतु में उसके द्वारा वो लीनमर्थम अभी पर्वत में बन्नी हमको दिख रहा है क्या नहीं।, नहीं दिख रहा है वो लीन है लीन छुपा हुआ है तो बन्ही रूप को जो लीनमर्थम उसको गमयती गमयती कह धुम उसी को लिंग कहते हैं लिंगम तत्व धुमा वही लिंग तो ये लिंगम का ये विग्रह हो गया लिंगम अर्थम गमयतीम तस् परामर्श तस्वर्था लिंग से परामर्श परामर्श अर्थात ज्ञान विशेष तो लिंग का ये विशेष प्रकार के ज्ञान कैसे ज्ञान कहते हैं कि बन्ही व्याप्य धूमवान पहले खाली धूमवान पर्वत दिखा था वो भी लिंग का ज्ञान था किन्तु अभी जो कहते हैं बन व्याप्य लिंग धूमवान तो ये अभी लिंग का विशेष ज्ञान हुआ इसलिए कहते हैं ज्ञान विशेष है तस्मादी आगे मूल में दिया तस्मात पर्व तो बन्धिमानी ज्ञान तस्मात का अर्थ तो कहते हैं लिंग परामर्श तो लिंग परामर्श होने से उससे आगे अनुमिति हो जाएगी ये वेदांती लोग लिंग परामर्श पूर्व उसका पूर्व में क्या है धूम से पहले लिंगम वही लिंगम लिंगम तत्व धूमादि इस अनुमान में धूमादि लिंगम तो यहाँ तत्व परामर्श था लिंग से परामर्श वही लिंग परामर्श हो गया ज्ञान विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट होने से यह ज्ञान विशेष हो गया पहले खाली धूमवान पर्वत तो का ज्ञान हुआ था तो यह ज्ञान विशेष ज्ञान विशेष दूसरे ज्ञान से भिन्न ज्ञान अन्य ज्ञान में जब धूमवान पर्वत हुआ वो भी यह ज्ञान विशेष है मनुष्य विशेष ही है ये मनुष्य विशेष ये मनुष्य विशेष मनुष्य विशेष है दूसरों से भिन्न है तो ये एक प्रकार की विशेष ज्ञान है विशेष ज्ञान अर्थात तो अन्य ज्ञान से भिन्न है लिंग परामर्शाद तस्मादर्थात लिंग परामर्शात् पर्वतोबनीमान ये अनुमित होती है स्वार्थानुमान स्वार्थ में थोड़ा रेत कम है स्वार्थानुमानम उपसंग स्वार्थ अनुमान का उपसंगार है, इसलिए मूल्य में कहते स्वार्थानुमानम इसको स्वार्थ अनुमान क्यों कह दे पदकृत कहते यमाद इदं इदंग में शायद बिंदी नहीं है यस्माद् इदं स्व प्रतिपत्ति हेतुष ये स्व का स्वयं का प्रतिपत्ति अनुमेय का प्रतिपति अनुमेय का ज्ञान होना उसका हेतु होने से तस्माद स्वार्थानुमान क्योंकि अपना कहीं ज्ञान कराता है ये दूसरों को ज्ञान नहीं हुआ ये स्वयं महानस में व्याप्ति देखा पर्वत के पास गया व्याप्ति स्मरण हो गया धूमों को देकर के व्याप्ति स्मरण हो गया स्वयं को अनुमान हो गया इसके द्वारा दूसरों को नहीं हुआ इसलिए इसको कहते हैं स्वार्थानुमान क्यों स्व हेतु स्व अर्थात स्वस्व प्रतिपत्ति का हेतु होने से तस्माद स्वार्थानुमान हो स्वार्थानुमान मानसव में तो देखा जो पर्वत समीप गया जिसको व्याप्ति स्मरण हुआ उसी वही जो हाँ जो सो, सो जो व्यक्ति ठीक है आज यहां तक ठीक शंकर शंकरचार्य केशव वादराय